श्री रामकृष्ण भक्त मालिका गौरी मां भक्तों के कमरे में प्रवेश करने के साथ ही उनका सूत लपेटना भी समाप्त हो गया गौरी मां समझ गई कि उनकी अव्यक्त वेदना का स्रोत कहाँ है और उन्होंने विस्मय पूर्वक देखा कि यही तो वे पूर्व दृष्ट सजीव चरण युगल है परंतु श्री रामकृष्ण मानो को जानते ही नहीं थे उन्होंने बलराम से पूछ गौरी माँ का परिचय प्राप्त किया और काफी देर तक उनके साथ धर्म चर्चा करते रहे विदा के समय उन्होंने गौरी माँ से कहा फिर आना बेटी यह अठारह सौ बयासी ईस्वी की बात है उस समय गौरी माँ की अवस्था 25 वर्ष की थी अगले दिन प्रातः काल गंगा स्नान के पश्चात पहनने के दो वस्त्र लेकर तथा वक्ष पर दामोदर को धारण करके गौरी माँ पुनः अकेले ही दक्षिणेश्वर को चल पड़ी ठाकुर उन्हें देखते ही बोले तेरे ही बारे में सोच रहा था गौरी माँ भी भाव विभोर होकर उन्हें अपने जीवन की अनेक बातें तथा दामोदर के सिंहासन पर उन्हीं के पाद पद्मों के दर्शन की घटना सुनाते हुए बोली बाबा अब तक तो मैं समझ ही नहीं सकी थी कि तुम यहाँ छिपे बैठे हो उत्तर में हंसते हुए ठाकुर ने कहा तो फिर इतना साधन भजन कैसे हो पाता फिर उन्हें नौबत खाने में माता जी के पास ले जाकर कहा वो ब्रह्म एक संगनी मांग रही थी ना यह लो एक संगनी आ गई उस दिन से लेकर कुछ समय तक गौरी माँ ने दक्षिणेश्वर में ही निवास किया परंतु फिर माताजी के चले जाने पर उनके अनुपस्थिति में उनका दक्षिणेश्वर में रहना संभव नहीं था अतः वे कलकत्ते में बलराम मंदिर लौट आई दूर रहने पर भी बीच बीच में श्री रामकृष्ण के दर्शनों की अभिलाषा उनके मन में अत्यधिक प्रबल होती थी एक दिन तो भोजनोपरांत हाथ धोने के पहले ही एक ऐसे ही आकर्षण के फलस्वरूप वे दक्षिणेश्वर चली आई वहा ठाकुर को प्रणाम करके ही करने ही वाली थी कि उन्हें स्मरण हो आया ये हाथ जूठे हैं अथा लज्जित होकर वे हाथ धोने गईं। गौरी माँ को विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार से श्री रामकृष्ण के सान्निध्य तथा सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ था ठाकुर के भतीजे श्री श्रीयुत लाल चट्टोपाध्याय ने लिखा है कि गौरी माँ कई बार ठाकुर की कोई विशेष प्रिय खाद्य सामग्री अपने हाथों से बनाकर बड़े यत्न के साथ उन्हें खिलाया करती थी तथा नौबत खाने में अपने मधुर कंठ से उच्च भाव के भजन कीर्तन सुनाकर ठाकुर को समाधिस्थ कर देती थी उन्होंने यह भी लिखा है कि ठाकुर गौरी माँ को महातपस्विनी भाग्यवती तथा पुण्यवती बताया करते थे। चैतन्य आदि की लीलाएं लीला देखने की इच्छा उठती और तत्काल ही ठाकुर के शरीर का आश्रय लेकर वैसे ही लीलाएं प्रकट होने लगती इससे एक और तो गौरी माँ आनंद से पुलकित हो जाती दूसरी ओर ठाकुर को शारीरिक कष्ट होता देखकर वे इस प्रकार की इच्छा आकांक्षाओं का दमन करने, कर, करने का प्रयास करते। गौरी माँ की जननी गिरबाला ने भी कई बार ठाकुर के दर्शन किए थे गौरी माँ के आध्यात्मिक अधिकार के संबंध में ठाकुर की इतनी उच्च धारणा थी कि एक बार जब उनके भक्त श्रीयुक्त केदारनाथ चट्टोपाध्याय ने उनसे ईसाई भक्त विलियम साहब का परिचय कराया तो उन्होंने साहब को बलराम के घर जाकर गौरी माँ से भेंट करने को कहा यथा समय साक्षात्कार होने पर, साहब ने गौरी माँ को मदर मेरी कहकर साष्टांग प्रणाम किया और भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा इन्हें दिनों ठाकुर के सानिध्य के पलस्वरूप सभी विषयों में गौरी माँ का दृष्टिकोण उदार हो गया था एक बार रामनवमी के उपवास के दिन जलपान करते हुए ठाकुर ने अपनी आधी खाई हुई मिठाई गौरी मां को दी गौरी मां ने निसंकोच वह प्रसाद पा लिया पर उसी समय राम नवमी की बात याद हो जाने पर ठाकुर बोल उठे अरे रे आज तो राम नवमी का व्रत है गौरी मां ने तुरंत उत्तर दिया भला तुम्हारे ऊपर भी क्या विधि निषेध है गौरी माँ ठाकुर को पूर्णावतार तथा तो माता को साक्षात भगवती मानती थी इस विषय में किसी के कुछ और कहने पर उनके हृदय को आघात पहुंचता था, तो था गौरी मां ने एक बार कहा था श्री रामकृष्ण और श्री चैतन्य ये दोनों अभेद हैं श्रोता ने जब इस पर आपत्ति करते हुए कहा कि मनुष्य और देवता एक नहीं हो सकते तो गौरी मां ने खड़े होकर अभिमान के साथ कहा जो राम है वे ही कृष्ण है और वे ही अब राम कृष्ण है के अनुराग की अधिकता देखकर एक दिन ठाकुर ने विनोद में उनसे पूछ लिया तो किसको ज्यादा चाहती है गौरी मां ने अपने मधुर कंठ से गाते हुए उत्तर दिया भावार हे बाके वंशीधर तुम राधिका से बड़े नहीं हो लोगों पर विपदा आने पर वे मधुसूदन कहकर पुकारते हैं किन्तु तो तुम पर आपदा आने पर तुम बांसुरी से राधे किशोरी कहकर पुकारते हो यह सुनकर माताजी ने लज्जा के मारे गौरी माँ का हाथ पकड़ लिया और ठाकुर भी हार मानकर हंसते हुए चल दिए कलकत्ते की माताओं के कष्ट देखकर ठाकुर के प्राण व्यथित हो जाते थे अतः गौरी माँ की प्रेरणा गौरी माँ को प्रेरणा देते थे वे कलकत्ते की महिलाओं में भगवत चर्चा करते हुए उनकी भक्ति को उद्दीप्त एक दिन ने उनसे कहा यदु मल्ली के घर की महिलाएं तो मिलने को इच्छुक हैं एक दिन उनके यहाँ जाना गौरीमा ने शिकायत के स्वर में कहा यह तुम्हारी ही करतूत है तुम लोगों के समक्ष मेरी इतनी प्रशंसा क्यों करते हो एक दूसरे दिन उषा काल में गौरी माँ पुष्प चैन में लगी हुई थी ऐसे समय ठाकुर अपने बाएं हाथ से नौबत के पास वाले बकुल वृक्ष की शाखा को पकड़े दाहिने हाथ में लिए पात्र में से पानी डालते हुए गौरी माँ से कहने लगे मैं पानी डालता हूं तो मिट्टी शान विस्मित होकर गौरी माँ बोली यहाँ पर मिट्टी है कहा जो सानू अभी सभी और कंकड़ ही तो है ठाकुर हंसते हुए बोले मैंने कहा कुछ और तूने समझा कुछ इस प्रदेश की माताओं को बड़ा कष्ट है तुझे उनके बीच कार्य करना होगा साधनोन्मुख तथा निर्जन प्रिय गौरी माँ कह उठी संसारी लोगों के साथ मेरा नहीं बनेगा या मेरे स्वभाव को नहीं पड़ता। मुझे कुछ लड़कियाँ दे दो मैं उन्हें हिमालय में ले जाकर उनके जीवन घर दूंगी परंतु ठाकुर ने हाथ हिलाते हुए कहा नहीं जी नहीं इसी शहर में बैठ कर काम करना होगा साधन भजन बहुत हुआ अब इस जीवन को माताओं की सेवा में लगाते बड़ा कष्ट है उन्हें बाद में गौरी माँ को ऐसा ही करना पड़ा था परंतु उस समय भी वे इस कार्य के लिए नहीं थे गौरी माँ के जीवन के अत्यंत आनंदपूर्ण एवं फल प्रसूद दिन थे तथापि मन में तपस्या के प्रति प्रबल आकर्षण रहने तथा उदय से अस्त तक एक ही आसन पर बैठ कर महीने साधना करने का संकल्प प्रबल होने के कारण वे वृंदावन चली गई। इधर से रामकृष्ण अपने लीला समरण की तैयारी करने लगे गौरी मां को संवाद भेजा गया था इतने समय निकट रहकर भी अंत समय में नहीं देख सकी यह बात मेरे हृदय को मानो बिल्ली के समान कुरेद रही है ठाकुर के लीला स्मरण के बाद जब माता जी वृंदावन गयी उन्होंने वहां तपस्या में डूबी गौरी माँ को ढूंढ निकाला और बताया कि ठाकुर ने मुझे दर्शन देकर के चिन्ह धारण करने से मना किया है और इस विषय में शास्त्रीय युक्ति तुमसे सुनने को कहा है तब तो वैष्णव शास्त्रों में निष्णात गौरी माँ ने शास्त्र वचन उद्धृत करते हुए कहा ठाकुर नित्य विद्यमान है और तुम स्वयं साक्षात लक्ष्मी हो तुम्हारे सदभा का वेश त्याग देने से संसार का अकल्याण होगा माताजी के वृंदावन से लौटने के कुछ समय बाद मां हिमालय भ्रमण को गई इस प्रकार दस वर्ष वृंदावन तथा हिमालय में बिताने के बाद बाद वे कलकत्ता इसके उन्हें एक बार हैजा तथा एक बार ज्वर हुआ उन दिनों वे अपने भाई अविनाश चंद्र के घर रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा आदि ग्रहण कर रही थी अतः उनके मन में आया की कहीं मैं माया के बंधन में तो नहीं पड़ गयी हूँ और निरोग होने पर वे किसी को बताए बिना ही अचानक रामेश्वर दर्शन को निकल पड़ी दक्षिण भारत के विविध तीर्थों का दर्शन करने के पश्चात वे रामेश्वर पहुंची तथा अपने साथ लाए गंगोत्री के जल से रामेश्वर का अभिषेक किया लौटते समय उन्होंने बालाजी गोविंद का दर्शन किया और तदुपरांत दक्षिण के अन्य तीर्थों तथा मध्य भारत के भी कुछ तीर्थों का दर्शन करते हुए कलकत्ता लौटी अब गौरी माँ के जीवन का एक नवीन अध्याय प्रारंभ हुआ इसी समय मात्र जाति के कल्याण की इच्छा उनके हृदय में उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रबल रूप धारण करने लगी